भारतीय दर्शन न्याय दर्शन बाद में पक्षधर मिश्र के शिष्य रघुनाथ सिरोमणि ने इस शास्त्र का प्रचार बंगाल में किया और नवदीप इसका केंद्र बनाया गया यहां मथुरनाथ जगदीश गदाधर आदि बड़े विद्वान हुए जिन्होंने तत्व चिंतामणि का विशेष अध्ययन कर उस पर विस्तृत टीकाएँ लिखीं इस ग्रंथ के ऊपर साक्षात तथा परम्परा रूप में आज तक जितने ग्रंथ लिखे गए हैं तथा लिखे जा रहे हैं उतने प्राय किसी अन्य शास्त्र पर नहीं इसका कारण है बौद्धों के साथ प्रतिवाद नव्य न्याय के अध्ययन से बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है तर्क करने की सामर्थ्य बहुत बढ़ जाती है तथा बोलचाल की दार्शनिक परिपाटी में विद्वान प्रौढ़ हो जाते हैं इसके साथ साथ इस शास्त्र ने संस्कृत विद्या के अध्ययन की दृष्टि ही परिवर्तित कर दी तर्क प्रधान होने पर भी प्राचीन न्याय का मुख्य लक्ष्य था मुक्ति किंतु नव्य न्याय का मुख्य उद्देश्य है शुष्क तर्क करना जो साधन था वही साध्य हो गया प्राचीन न्याय का अध्ययन लोग भूल गए नव्य न्याय के अध्ययन में एक प्रकार का आनंद है तथा शास्त्रार्थ विचार में जय पराजय के लिए तर्क का क्षेत्र विस्तृत हो गया है यद्यपि प्राचीन न्याय में भी वाद के कूप से लेकर निग्रह स्थान तक के प्रमेय प्रधान रूप से जयपराजय के लिए थे किंतु तो बाज को उनका उपयोग जितना नव्य न्याय में होने लगा उतना प्राचीन न्याय में नहीं था आधुनिक युग में भी जितने बुद्धिमान विद्यार्थी होते थे सभी नव्य न्याय को ही पढ़ते थे इसी शास्त्र के पढ़ने वालों का विद्वान मंडली में आदर होता आया है आज भी वह आदर पूर्ववत है यद्यपि उच्च कोटि के विद्वानों का आज पूर्ण अभाव है